ये, ये मनु गवर्नमेंट इसमें जो ना हर, हर मनमंत्र में इंद्र बनता है इंद्र भी बदल जाते हैं और जो है ना वर्मा तो वही रहते हैं तो इंद्र फिर कार्यकर्ता देवता होते हैं मनु बदल जाते हैं और, और जो न इसमें जो न सप्तऋषि भी बदल जाते हैं तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए नौवे मनु वरुण के पुत्र वरुण देव ने पानी के वरुण देव ये तो बहुत दूर है भी। पुत्र, वो दक्ष है। और इस में भगवान ने ऋषभ अवतार लिया वो ऋषभ अलग है ये ऋषभ अलग है वो जो ऋषभ भगवान का अवतार है ना राजा नाप के बेटा जो आपने कल कथा में सुना वो अलग है वो लीला अवतार है और ये जो नषभ ये मनमंत्र होता रहे तो ये ये याद रखना और ये तो भी हुआ भी नहीं ये तो पता नहीं कौन देखेगा कब देखेंगे ये तो पता नहीं है ये भी होंगे मनमंत्र ये तो जो देखो ना भूत भविष्य वर्तमान तीन बातें होती रहे भूत जो हो चुका और जो नहीं भविष्य जो हो चुका नहीं भूत जो हो चुका और वर्तमान जो हो रहा है और भविष्य जो आने वाले होगा तो उसका चरित्र आ रहेगा समझ गए ना आप दसवें मनु उप उपश लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी होंगे इसमें भगवान का जो अवतार होगा अवतार होगा विश्वक सेन कौन सा अवतार होगा विश्वक सेन क्या किरदार ने यह नहीं बताया ये वाली लीला हो गया आगे ग्यारहवे मनु धर्म सावरणी और इसमें भगवान का अवतार होगा धर्म सेतु भगवान का अवतार होगा बारहवें मनु रुद्र सावरणी इसमें भगवान का इसमें भगवान का अवतार होगा स्वधाम स्वधामा क्या नाम होगा स्व धामा और तेरहवें मनु देव सावरणी इस मनमंत्र में भगवान का अवतार होगा योगेश्वर रूप चौथवें मनु इंद्र सावरणी इसमें भगवान का जो अवतार होगा वो होगा बृहद भानु तो इस प्रकार से जो है ये चौदह मनमंत्र होते हैं तो दूसरे मनमंत्र तो हो गए पर जो अब जो आगे जो मनमंत्र होगा कौन हो सा होगा सा, ये सावरणी मनमंत्र तो उसमें जो ने बलि महाराज क्या बनेंगे गद्दी पर बैठेंगे और अश्वत्थामा भी शराब से मुक्त हो जाएगा सप्तऋषि में आएगा कितना समय लगेगा अभी अश्वत्थामा को अभी भी बहुत समय गुजारना है अश्वथामा को बहुत गुजारना है अभी भी ये जीवित रहेगा देखो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव गो स्वामी से प्रभु श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दिन हीन की मानती राजा बलि से तीन पग पृथ्वी क्यों मांगी क्योंकि जब बताया ना कि भगवान वामन अवतार लेंगे तो उस समय तो यही पूछ लिया राजा परिषण ने कि ऐसा क्यों भगवान तो स्वयं कर्ता धरता है तो दिनहीन बनकर क्यों जाएंगे भिक्षु बनकर क्यों जाएंगे बली से तीरपक भूमि मांगने के लिए तो अब जो है श्री सुखदेव गोस्वामी जी कथा कहते हैं भगवान के वामन चरित्र क्या तो सुखदेव जी कहते हैं देखो राजा परीक्षित जिस समय देवासु संग्राम हुआ था कहीं दे मर गए कहीं देवता मर गए थे उसके बाद हुआ यह था कि राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया तो जब संजीवनी विद्या से राजा बलि को जीवित कर दिया राजा बलि रोने लगे तो शुक्राचार्य जी ने कहा क्यों रोते हो तो बलि महाराज ने कहा कि हमारे संग देवताओं ने धोखा किया तो शुक्राचार्य जी कहते चिंता मत करो अगर देवताओं के पास विष्णु की शक्ति है तो तुम्हारे वहा गुरुदेव तो है अरे विष्णु तो ब्राह्मणों के ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ आप तो सारे देते क्या हुए ब्राह्मणों के भक्त बन गए दूर गई कोई ब्राह्मण दिखलाई दे जबरदस्ती जाए और पकड़ के लेकर आ जाए ब्राह्मण प्रसन्न हो गए ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ में दिव्य रथ दिव्य कवच दिव्य दिव्य जो तर्कस होती तीरों की वो बाण धनुष तलवार क्या-क्या दिव्य अस्त्र दे दिया ऋषियों ने कहा हे बलि हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि इस कवच को धारण करने से इस अस्त्रों को धारण करने से इस रथ पर तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता बलि महाराज ने कहा जे हो ऋषियों की तो बली महाराज जी बिठाया सब देवियों को और सब देवतियों को बिठाकर बली महाराज जी स्वर्ग में चले गए अब जब स्वर्ग में गए तो उस समय जो है देवतियों से युद्ध किया देवताओं से देवतियों ने युद्ध किया अमृत पिए देवता बली महाराज से युद्ध नहीं कर सके और सारे देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग गए और अब स्वर्ग में राज्य किसका हो गया अब स्वर्ग महराज्य देव्यों का हो गया और देवत्यों के राजा कौन थे बली महाराज जी स्वर्ग के राजा बन गए थे एक दिन बली महाराज जी ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से पूछ लिया बोले गुरुदेव ये बताओ कि पक्की गद्दी कब मिलेगी बोले इसके लिए तो आपको सो यज्ञ करने पड़ेंगे तो इस तरह से शुक्राचार्य जी ने उनके यज्ञ कार्य में उन्हें आरम्भ करवा दिया किशना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे और यहाँ देवता भेष बदल कर रहते थे एक दिन देवराज इंद्र अपनी माता अदिति के पास आया अपने बेटों को दुखी देखकर माता अदिति बड़ी दुखित हो गई तो जब कश्यप ऋषि तपस्या कर कर आए माता अदिति को रोते देखा उदास देखा तो पूछा क्या हुआ हा क्या बच्चे कष्ट में बोले हाँ अच्छा अच्छा चिंता ना करो कौन ईश्वर का राजा बोले बलि है तो उस समय जो ने कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को एक व्रत बताया जिसका नाम था पयो व्रत ये फाल्गुन मास में आता है ना फाल्गुन मास में उस दौरान आता है बारह दिन होता है ये वर्त प्रतिप्रता से पहली तारीख से चांद की द्वादशी तक अच्छा इस इस इस वर्त के अंदर है ज्यादा दूध का उपयोग किया जाता है जैसे कि चावल की खीर बनाकर उसमें घी चीनी मिलाकर द्वादश अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अग्नि में आहुति डालें और इसी ही 108 नाम को जप कर कर जब करना चाहिए इसी नाम से माला करनी चाहिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी आज्ञा से प्रसाद को ग्रहण करें इस भगवान को पंचअमृत से स्नान कराएं दूध दही शहद खी इससे स्नान करवाएं और फिर भगवान का पूजन करें ब्राह्मण को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें इस व्रत के प्रभाव से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करेंगे कौन कह रहे हैं सही सुखदेव गोस्वामी जी तो इस तरह से माता अदिति ने क्षमा करना कश्यप ऋषि ने माता अदिति से कहा माता अदिति ने अपने व्रत को नियम पूर्वक किया उस समय इनके व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए भगवान ने दर्शन दिया भगवान ने कहा देवी जी क्या चाहती हो तो उस समय माता आदित्य ने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहती हो तो भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो एक हूँ और मेरे साथ दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं आपका बेटा बन जाऊँ हाँ आदित्य ने कहा मेरी यही कामना थी भगवान ने कहा कहो तो सरी ढंग से तुमने क्या कहा मेरे जैसा तो मेरे जैसा तुम्हें मिलने वाला नहीं है मैं ही तुम्हारा बेटा बने जाता हूँ इस तरह से भगवान ने माता अदिति को वरदान दिया और विदा समय आने पर माता अदिति गर्भवती हो गए जब गर्भवती हुई तो सुंदर मुहूर्त में भगवान का अवतार हो गया बूलभक्त वसल भगवान की जय अब क्या हुआ भगवान का अवतार हुआ फिर जब भगवान गर्भ के अंदर थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने गर्भस्तुति भी करी भगवान वामन की भी गर्भस्तुति हुई है यहाँ ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के सत्रहवें अध्याय के अंदर कि भगवान वामन देव की जो है न वो स्तुति की गर्भ स्तुति की और यहाँ पर वामन पुराण के अध्याय 28 में लिखा है उस समय ब्राह्मणों को भोजन करवाए अब देखो कितने ब्राह्मण इसमें बताया गया है प्रभु इस अध्याय में एक होना चाहिए दो होना चाहिए दूसरा जो कार्य होता है ना जैसे कुछ मरण आदि या शराध कार्य हाँ के अंदर तीन या पाँच एक दो बस और अगर विवाह वीव, कार्य है, हैसियत अच्छी है तो फिर पांच ब्राह्मण होने चाहिए यहाँ लिखा है ज्यादा ब्राह्मणों में वर्दन नहीं दिया गया है तो इस तरह से जो है समय आने पर भगवान का अवतार हुआ उस समय चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में थे चंद्रमा थे? श्रावणी नक्षत्र में और भादव मास था दुआदशी तिथि थी अभिजीत मुहूर्त था और भगवान ने वामन अवतार ले लिया बोलो वामन देव भगवान की जय। वामन अवतार ले लिया भगवान ने जब भगवान ने अवतार ले लिया तो उस समय गायत्री देवी जी सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया कि ने भगवान वामन को मतलब गायत्री की देवी सविता स्वयं आई है और गायत्री मंत्र का क्या दिया उपदेश दिया बृहस्पति जी ने यज्ञ पवित्र संस्कार करवाया क्योंकि ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार हुआ इस तरह से चंद्रमा ने उन्हें दंड दिया पृथ्वी देवी ने एक कृष्ण मृख छाल दी ताकि बैठ कर उसमें जब तप कर सके माता अदिति ने कोपिन पिलाया इनको कोपिन और आकाश के देवताओं ने भगवान वामन को छत्र दिया छाता ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और ऋषि ने खुशा घास दी सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी और भगवान वामन का उपन्यन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया भिक्षा का जो बर्तन था वो दिया और भागवती उमा देवी ने उमा देवी ने पार्वती जी ने उन्हें भिक्षा दी इस तरह भगवान का जो है यहाँ पर प्रकट हुआ और सब चीजें जो है भगवान को देवताओं ने दी तो दीक्षा के बाद हम वैष्णव क्या मांगते हैं भिक्षा तो जब भिक्षा का पात्र मिला भगवान ने भिक्षा दी और जब भिक्षा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को देने लगे देने लगे अपना बृहस्पति जी को भगवान वामन क्षमा करना तो उस समय जो है बृहस्पति जी ने कहा कि हमको भिक्षा में त्रिलोक चाहिए तो भाई भगवान वामन ने कहा कि मुझे त्रिलोक कौन देगा बोले इस समय त्रिलोक तुम्हें भली ही दे सकते हैं नर्मंदा नदी के किनारे अपने यज्ञ कर रहे हैं अब वली महाराज जी जो है वो यज्ञ सोवे यज्ञ का संकल्प लेने वाले थे और उस समय तो भगवान बोले क्योंकि भगवान जो थे बावन इंच के थे और भगवान का एक नाम था उपेंद्र क्योंकि भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए इसलिए एक नाम भगवान का क्या था उपेंद्र भगवान बड़े सुंदर थे उस समय जब भगवान छाता लिए बोले जब नर्मंदा नदी के किनारे बली के यज्ञ में आए तो उस समय बली महाराज जी की भगवान पे दृष्टि पड़ गई तो बलि महाराज जी ने ब्राह्मणों से कहा गुरुजनों से कहा कि देखो मैं यज्ञ बाद में करूँगा पहले मैं इन वामन भगवान मतलब इस ब्राह्मण देव को कुछ देना चाहता हूँ तो उस समय बलि महाराज जी श्री वामन देव जी के पास आए और भगवान को नमस्कार किया बली महाराज जी ने कहा कि मैंने त्रिलोक में आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा तो आपकी क्या कामना है गाय की कामना है तो गाय दे दे देता हूँ सोने की कामना है तो सोना दे, दे देता हूँ घर की कामना है तो घर लीजिए अन्न की कामना है तो अन्न लीजिए पीने की वस्तु की कामना है जो चीज़ चाहिए तो आपके लिए हाजिर कर देंगे हे ब्राह्मण देव अगर आपकी विवाह करने की इच्छा है तो आप जैसी कोई बोनी ब्राह्मणी कहीं भी त्रिलोक में होगी विवाह तो भी करवा देंगे घोड़े की आवश्यकता घोड़ा भी दे देते हैं, हाथी की आवश्यकता हाथी भी दे देते हैं और अगर आपकी रथ की अवस्था है रथ की आपको इच्छा तो रथ भी दे देते हैं आपको चाहे क्या आप हमें बताइए उस समय भगवान वामन ने कहा कि हे बलि, आपकी क्या बात है आपके पूर्वज हुए जिनका नाम था हृणा महाराज ऐसा तेजस्वी था इतना शक्तिशाली था कि देवराज इंद्र उनके घर की झाड़ू पोछ करते थे और वरुण देव उनके घर का पानी भरते थे उन्हीं हिरणा काशी के बेटा हुए जिनका नाम पहला था पैहलाद पहलाद महाराज ने तो भगवान कोई पत्थर से निकाल दिया था और पैलाद के बेटा कौन हुए विरोचन महादानी जब देवता उनके पास दान लेने के लिए आए तो विरोचन महाराज जी ने कहा महाराज कीजिए देवों मैं क्या दान दू तो देवताओं ने कहा हमको तुम्हारा शरीर ही दान कर दो तो उस समय विरोचन महाराज जी ने अपने शरीर का ही दान कर दिया था हे विरोचन पुत्र बलि, तू भी कोई कम नहीं है बलि महाराज जी शर्मिंद हो गया अरे सब आप ब्राह्मणों का किया कराए उन्हें आपका आशीर्वाद है आप आगे कीजिए तो उस समय भगवान ने कहा हे बलि, मुझे तीन पग भूमि चाहिए बलि महाराज जोर जोर से हंसने लगे अरे ओ बोने ब्राह्मण तूने तारीफ तो मेरे पूर्वजों की ऐसी करी कि तेरे जैसा कोई तारीफ करने वाला ही नहीं था पर जब मांगने का समय आया तो जैसे तेरी काया बोनी वैसे तेरी अक्कल बोनी तीन पग भूमि अरे कम से कम हमसे ग्राम तो ले लो एक गाँव तो ले लो भगवान ने कहा संतोषी ब्राह्मण तपस्या के लिए तीन भूमि चाहिए देतियों के अपने राम चले तो बलि जी ने कहा नाप लो भगवान ने कहा ऐसे थोड़ी नापेंगे तुम्हें तो संकल्प लेना पड़ेगा आप तो बलि महाराज और जोर से हंसने लगे अरे महाराज क्यों मुझे त्रिलोक के अंदर लज्जित करोगे कोई क्या कहेगा कि बलि महाराज जी के पास एक ब्राह्मण आया और तीन भूमि के लिए भी बलि महाराज ने संकल्प ले लिया भाई भगवान ने कहा तीन पग हो या भले ग्राम हो या भले ब्रह्मांड हो संकल्प तो लेना ही पड़ेगा तो प्रसंग आता है पुराणिक प्रसंग आता है भागवत का नहीं है अच्छा प्रसंग है सुनाते चलते हैं शुक्राचार्य जी टुकर टुकर देख रहे थे शुक्राचार्य जी आगे भली चलो यज्ञ करो बोले गुरुदेव मैं इन ब्राह्मण को कुछ देना चाहता हूँ शुक्राचार्य जी ने का ध्यान तो गुरु कौन सा ब्राह्मण है शुक्राचार्य ने जैसे आंखें बंद करके ध्यान की तो उस समय शुक्राचार्य जी को भगवान के दो हाथ नजर आ गए और शंखचक्र गधा वाले तो चतुर्भुज में भगवान उन्हें नजर आ रहे थे उस समय शुक्राचार्य जी की आँख खुल गई शुक्राचार्य जी ने कहा हे hey, बलि ना तो बावन है ना तो त्रिपन है ये विष्णु है एक पग में भूर एक पग में पाताल तला तल अतल तल, सुतल को नाप लेंगे दूसरे पग में भूर भा स्वाह जन्म सत्य लोग को नाप लेंगे अरे तीसरे की जगह नहीं बचेगी इसलिए मना कर दो अच्छा अब एक बात मैं आपको बताता चलू झूठ कहा, कहा, कहा जाता है ये बड़ी काम की बात है इसको भागवत से ही निकाला गया है कौन कह रहे हैं शुक्राचार्य जी भली झूठ कहाँ कहां कहा जाता है सुनो तो शुक्राचार्य जी बोले कि रग की श्रुतियों में यज्ञ वखल्या जी ने ये बात कही है तो पक्की बात कह दी इन्होंने ने स्त्री को मनाने के लिए यानी कि आपकी पत्नी हो बहन हो माताजी हो जो भी स्त्री हो तो उनको मनाने के लिए थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा कितना प्रभुपात जी बोलते हैं आटे में नमक के बराबर विवाह के समय कि विवाह कार्य ऐसा होता है गड़बड़ी हो जाती टूट जाते हैं झूठ मूठ जिस तरीके से भी कुछ ना कुछ कर कर उस कार्य को निपटा दे तो वहां झूठ बोला जा सकता है हास प्रयास के अंदर मजाक के अंदर भी झूठ बोला जा सकता है जीविका के विषय में अपनी जीविका चलाने के लिए भी झूठ बोला जा सकता है और अगर जब प्राण संकट में आ जाए तो उस समय झूठ बोला जा सकता है कहते ना कोई शत्रु बलवान हो तो शक्ति से नहीं बुद्धि से काम ले लेना चाहिए इसी तरह से दू और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भी झूठ बोला जा सकता है सातवां हिंसा हो रही हो वहां भी झूठ बोला जा सकता है इस सजन कसाई जो है सजन कसाई ये क्या है कौन है सजन कसाई जो है वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था एक कसाई गाय को ढूंढता हुआ जा रहा था केवल सजन कसाई ने क्या कहा कि इस ओर गई है उसने उस गाय को लेकर मार दिया इसी ही सजन कसाई को के इसी ब्राह्मण को अगले जन्म में सजन कसाई बनकर आना पड़ा तो यहाँ क्या कह रहे हैं हिंसा हो रही हो वहां भी झूठ बोल सकते थे आप बो, बोल सकते हो अगर ये मिसाल थी बोले भाई गाय यहां गई है यहां गई है तो बताते इधर को कही हमें तो शिक्षा लेनी चाहिए तो सात जगह पर झूठ बोला जा सकता है ये हमें शुक्राचार्य जी कह रहे हैं और शुक्राचार्य जी की बात तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि 28 ब्यासों के अंदर शुक्राचार्य जी भी व्यास है वो भी व्यास है हमको उनकी बात भी माननी चाहिए शुक्राचार्य जी की इसलिए भली मना कर दो नहीं लो संकल्प मली महाराज ने का गुरुदेव क्या संकल्प क्या ये ये जलसे ही होता है क्या ये तो समान का होता है जब हम हमने कह दिया हम हाँ भाई देंगे तो इसमें संकल्प की क्या जरूरत पड़ेगी तो पुराणिक प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसे तो मानेंगे नहीं तो पहले तो शुक्राचार्य जी ने कहा देख तुम तो गुरु की बात नहीं मान रहे तुम तो श्रीहीन हो जाओगे ये भगवान है एक पग में नीचे का नाप लेगा दूसरे में ऊपर का नाप लेगा तुम्हारे पास की जगह ही नहीं बचेगी मना कर दो नहीं तो तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा अंदर तो जाएगा मैं तुम्हें शराब देता हूँ तो उस समय बलि महाराज जी ने अपने गुरु की नहीं मानी और गुरु की नहीं मानना ही गुरु का त्याग कहा गया है तो उस समय जी क्या हुआ कि वो कमंडल से जल लेना था संकल्प के लिए तो शुक्राचार्य जी अंदर ही प्रवेश कर गए और उल्टी आग लगा दी पानी आ नहीं रहा था तो भगवान ने कहा भली कुछ कचरा आ गया होगा कमंडल में ले घुसा घास मारी शुक्राचार्य जी की उल्टी आँख कोई ही दिया तो क्या शिक्षा दिखाना चाहते हैं भगवान क्या बताना चाहते हैं हमारे दो नेत्र सीधा नेत्र ज्ञान का और उल्टा नेत्र होता है हमारा वैराग्य का तो भगवान ये बताना चाहते हैं शुक्राचार्य जी को कि तुम्हारे ज्ञान की आंख बड़ी पक्की थी कि मुझ विष्णु ने अपने आप को बहुत छुपाया और हुआ यह कि तुमने अपने ज्ञान के नेत्र से मेरे चतुर्भुज रूप को देख लिया पर जो तुम्हारी वैराग्य के त्याग की जो आग थी उसमें मोती आ गया था इसलिए हमने ऑपरेशन कर दिया है इस तरह से संकल्प हुआ तो बावन इंच के भगवान विराट बन गए बोलो विराट भगवान की जराट बन गए भगवान अब हुआ ये कि भगवान ने एक पग में पाताल तलतल तल अतल सूतल को नाप लिया जैसी पग भगवान ने ऊपर बढ़ाया ऊपर तो भूर को नाप लिया नापते भगवान का पग ऊपर बढ़ा तो भगवान के अंगूठे से पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया वहां से जल भेने लगा और वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई बोलो गंगा मैया की जय गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली तो कितनी पावन और ग्रंथ राज भागवत भगवान के मुख से निकला तो कितना पावन इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में ले लिया इस तरह से जो हैं वो गंगा गंगा जी ब्रह्मलोक से चंद्रमा लोक मंडल स्वर्ग आदि से होती हुई मुख से होती भी हर की पौड़ी में आ रही है भागी के रूप में और हम सबका उद्धार कर रही है ऐसे गंगा मैया को हम बारम्बार नमस्कार करते हेंगे अब भगवान ने कहा बलि तू तो झूठा निकला तुमने तो, तो तीन पक्का कहा था हमने तो दो पग में सब कुछ नाप लिया गरुड़ जी को कहा बंदी बनाओ इसे नरक में फेंको उस समय बलि महाराज ने का प्रभु बात सुनिए धन बड़ा के धनवान तो भगवान ने कहा धनवान तो बली महाराज ने कहा हो गया फैसला अब तक तो आपने धन लिया धनवान तो मौजूद है और जब तक धनवाने से अनेकों धन पैदा कर सकता है इसलिए तीसरा पग आप मेरे सर पर ही रख लीजिए आप भगवान छोटे होने लग गए माता बिंद्यावली आ गई बली महाराज की पत्नी देवी बिंद्यावली ने कहा प्रभु आप ही लेने वाले आप ही देने वाले आपका था और आपने ले लिया प्रभु उस समय पैलाद महाराज जी आ गया पैलाद महाराज जी ने कहा कि प्रभु मेरे पोते से कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता जिन चरणों का बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान कराते उनके दर्शन चरणों के नहीं होते ध्यान में नहीं आते शंकर जी दिन दिन रात जिन चरणों का ध्यान करते हैं तो शंकर जी को केवल चरणों का जल मिला पर धन्य मेरा ये पोता बली आपने ही इसके माथे पर रख दिए तो इससे तो बला कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता तो है तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए भगवान भगवान और ने क्या कहा था कि आगामी मनमंत्र में तुम इंद्र बनोगे भगवान ने कहा कि तुम्हें इंद्रगति की इच्छा थी ना तुमने इसलिए यज्ञ किया था तुम इंद्र बनोगे तो हमें शिक्षा लेना चाहिए सावरी मनमंत्र के अंदर बली महाराजी इंद्र बनेंगे या भगवान ने कह दिया <clears throat> और भगवान जो है चातुर्मास चार महीने के लिए भगवान बलि महाराज के चौकीदार बन गए क्यों क्योंकि भगवान ने बलि महाराज से कहा कि आप वरदान मांगिए बलि महाराज ने कहा प्रभु मैं सदैव आपको देखता रहूं बस मेरी यही कामना है तो भगवान जो है बलि महाराज के चार महीने के लिए क्या बन गए चौकीदार बन गए भागवत का प्रसंग नहीं है पुरानी प्रसंग कहते हुए चलते हैं ये बैंकुट खाली हो गया और संया बिना घर सुना सुना तो लक्ष्मी जी को पता लगा देव ऋषि नारद जी के द्वारा बोले आपके स्वामी तो बलि महाराज जी के चौकीदार बनने में वहां है लक्ष्मी जी गई अपने स्वामी जी के पास अरे स्वामी जी यहाँ भगवान का कौन स्वामी जी तुम्हें शर्म नहीं आती अरे हम जो है हम तो अपने महाराज बली के सेवक है तू तो, तो राजकन्या लग रही है मैं तो सेवक हूँ मैं तेरा कहाँ से स्वामी आ गया अरे मैं आपकी पत्नी लक्ष्मी बोले कौन लक्ष्मी कौन पत्नी इतने में जब लक्ष्मी जी अंदर जाने लगी तो अंदर भी जाने नहीं दे रही हे कहाँ जा रही हो? हमारे स्वामी की आज्ञा अंदर नहीं जा सकती बली <coughs> महाराज जी ने सोचा ये कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है जरा देखे तो सरी बाली महाराज आए तो देखते हैं प्रभु अपनी पत्नी से ही लगे वह तो बड़ी महारे का प्रभु हमारी माता श्री है लक्ष्मी देवी है बोले कौन लक्ष्मी देवी हम तो आपके सेवक हमें तो कुछ पता ही नहीं उस वक्त श्री लक्ष्मी जी ने कहा ये अपने भक्तों को देखकर कर बावरे हो जाते हैं इनको सुतभुत नहीं रहती भगवान ने कहा है कि जितना मुझे मेरा कृष्ण रूप अच्छा नहीं लगता प्यारा नहीं लगता जितना मुझे ब्रह्म ब्रह्मशिवादी देवता प्यारे नहीं लगते जितनी मेरी प्रिय मुझे लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती उतने अच्छे उद्धव मेरे भक्त लगते हैं और मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ तो लक्ष्मी जी ने का भक्त को ही काबू कर लेना चाहिए तो लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा बली महाराषी कलाई पर बांध दिया और कहा कि देखो अब आप हमारे भैया हो और भाई का काम है बहन को सुरक्षा प्रदान करना सुखी रखना दुखी नहीं होने देना इसलिए मेरा स्वाग मुझे दे दीजिए अब भगवान ने कहा देखो भगवान को कहा बलि महाराज ने प्रभु अब आप जो है मेरी बहन की आ गया कि आप मेरी बहन के सन जाइए तो भगवान ने कहा तुमने कहा तो मैं जा रहा हूँ पर मैं जाऊँगा नहीं मैं फिर आ जाऊँगा तो इस तरह हर चातुर्मास के अंदर चार महीने के लिए भगवान बली महाराज के तो चौकीदार बन जाते और यहीं से रक्षाबंधन जो है वो भी आरंभ हो गया है इसी दिन और रक्षाबंधन में कई कारण होते हैं एक बात मैं आपको और बताता चलूँ जो बड़ी काम की है रक्षाबंधन के दिन जो है जो शिष्य होते हैं ना शिष्य जैसे गुरु पूर्णिमा में आते हैं ना शिष्य ऐसे रक्षाबंधन के दिन भी शिष्य जो होते हैं अपने गुरु के पास आते हैं और उस दिन गुरु महाराज क्या करते हैं कि अपने शिष्यों को सूत्र सूत्र मानते हैं रक्षा सूत्र हाथ पर उस दिन एक प्रथा है बंधवाने की और इसी ही दिन इसी ही इसी रक्षाबंधन के दिन ही भादव मास की पूर्णिमा में इसी दिन जब इंद्रदेव युद्ध करने जा रहा था सुरों के संग तो उस समय सच्ची देवी जो थी उन्होंने भी इंद्र की कलाई पर धागा बांधा था काय के लिए सुरक्षा के लिए और यही भादव मास की पूर्णिमा थी कि जिस समय भगवान ने सुदर्शन चक्र से किसी राक्षस को मारा था ना तो बताते कि शिषुपाल को जब भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा था तो उंगली कट गई थी तो उस समय इसी दिन माता द्रौपदी ने अपने साड़ू का पल्लू फाड़कर और भगवान की उंगली को लपेट दिया था तो कई कारण बताए गएंगे इस तरह से इसे रक्षाबंधन कहा जाता है और इतने रक्षा सूत्र भी मानते कौन गुरु भी मानते हैं कि शिष्यों को तो ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए भक्त वत्सल भगवान जय अब आगे चाक्षु मन मंत्र में राजा सत्यव्रत भी हुए राजा सत्य जो है वो तुंग भद्रा नदी में तर्पण कर रहे थे तो इनकी अंजलि में छोटी मछली आ गई मछली ने कहा राजन तालाब में मत डालना बड़ी मछलियां खा जाएगी सत्यव्रत ने कहा कि तुम जैसे शूद्र जीव के लिए हमारा घर बहुत बड़ा है चलो हमारे घर में तुम सुरक्षित रहोगे तो कमंडल में डालकर उस मछली को क्या किए घर लेकर चले गए पर पानी के बरतनों में डाल डाल कर थके पर मछली बढ़ती ही जा रही थी राजा ने कहा हे मस्ती मेरा घर तो छोटा पड़ गया तो एक तालाब में मछली को डाल दिया पर परिषण में मछली तालाब की जितनी हो गई तो राजा सत्यवर्तन नहर खोदी नहर को समुद्र से मिला दिया उस समय मछली समुद्र में जाकर 80 लाख योजन माइल की मछली बन गए और क्या करिए मछली राजा मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएगी सत्यव्रत वही लेट गए सत्यवर्तन ने कहा प्रभु ब्रह्मादी देवता में इतनी समर्थ नहीं इतना समर्थ नहीं कि क्षणवण में इतना रूप धारण कर ले आप मेरे प्रभु नारायण हैं मैंने आपको एक शुद्ध जीव का प्रभु मुझे क्षमा कर देना हाँ उस पर कृपा करें तो राजा सत्यवर्ध के दिन दिन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान आधे मस्यत थे और आधे चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय उस समय भगवान ने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे सत्य सात दिन में प्रवय हो जाएगा भयंकर वर्षा होगी सब तिषि तुम्हारे पास आएंगे और तुम जितने भी जो जीव है ना उनके सूक्ष्म शरीरों को लेकर चले जाना यानी कि चाहे बिल्ली हो कुत्ता हो जितने भी जो जीव है उन सबके कष्टी में सूक्ष्म शरीरों को ला के लेकर चले जाना जब नौ का मगाए मेरा ध्यान करना <coughs> मैं इसी रूप में मस्ती रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान होगा सत्यव्रत नित्य देखते थे जल तो नहीं बरस रहा नित्य देखते थे जल नहीं बरस रहा बस जैसे सात दिन बीते तो जल बरसना आरंभ हो गया तो प्रलय का जल कैसा होता है इसका वर्धन गर्ग संहिता के, के गोवर्धन कांड में लिखा है ये जो विशाल हाथी होता है ना ऐसी बूंद होती है जल की इस तरह बड़ा भयंकर वर्षा होने लगी उस समय राजा सत्य ने देखा कि नौका सप्तऋषि विराजमान है बैठ गए सब जीवों के सूक्ष्म शरीर लेकर नौका डक मगाने लगी ऋषु नगर प्रभु का ध्यान कीजिए आपसे कहा न प्रभु ने ध्यान कीजिए जैसे ध्यान कीजिए तो उस समय विशाल मत्स्य रूप में भगवान आ गए बोले मत्स्य भगवान कीज सुने रंग की मछली भगवान बनकर आए और विशाल सिंह था उस समय शेषनाग भी आ गए शेषनाग जी नौका के छाता बन गए और पूँछ भगवान के सिंह से लपेट गया भगवान नौका भयन करा रहे हैं और श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान दिया जो कि भगवान श्रीमद गीता के चौथे अध्याय में कह रहे हैं कि मैंने इस दिव्य ज्ञान का उपदेश व्यवस मनु को दिया तो यही राजा सत्यव्रत के चल कर क्या बने थे व्यवस्थित मन, मनु बने थे और भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया इसी प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद विश्राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे <laughs> राम हरे राम राम हरे हरे तो प्रभु तक आज थोड़ा मेरा भी स्वास्थ्य